दैनंदिन जीवन में योग ब्रह्मचर्यम ही रक्षेत ब्रह्मचर्य यम नामक पांच नैतिक मूल्यों में से एक है जो पतंजलि योग सूत्र में प्रारंभिक अनुशासनों के रूप में बताए गए हैं यह योग की सफलता के लिए आवश्यक है सभी धर्मों में इस पर विशेष बल दिया गया है यह जैन धर्म के पांच मूल मंत्रों में से एक है तथा यह सभी सन्यासी अथवा गृहस्थ दोनों प्रकार के जैनों के लिए अनिवार्य है जैन सन्यासी महाव्रत के रूप में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और गृहस्थ अनुव्रत के रूप में बौद्ध धर्म में भी ब्रह्मचर्य पंचशील नामक पांच मूल्यों में से एक निर्धारित किया गया है हिंदू धर्म में भी समान रूप से इसकी महिमा गाई गई है एक हिंदू द्वारा चार आश्रमों में से तीन आश्रमों ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ एवं संन्यास में ब्रह्मचर्य का पालन अपेक्षित है केवल गृहस्थ आश्रम में ही संभोग की अनुमति है वह भी मात्र संतानोत्पत्ति हेतु ईसाई धर्म भी इसका अपवाद नहीं है सेंट पाल का ईसाइयों के प्रति परामर्श है अविवाहित और विधवाओं से मेरा आग्रह है कि वे मेरी ही तरह अविवाहित रहें किंतु यदि वे संयम न बरत सके तो विवाह कर लें क्योंकि कामाग्नि में जलने से विवाह करना ही श्रेष्ठ है यशु अत्यंत उच्च श्रेणी के ब्रह्मचर्य का समर्थन करते हैं आपने सुना होगा कि कहा जाता है व्यवचार मत करो किंतु मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री को काम भाव से देखता है तो वह उस स्त्री के साथ पहले ही अपने हृदय में व्यवचार कर चुका होता है यदि तुम्हारी दाई आंख तुम्हें पापी बनाती हो तो तुम उसे निकाल फेंको शरीर के किसी एक अंग को खोना तुम्हारे पूरे शरीर को नरक ने धकेलने से कहीं अच्छा होगा सूफी संत भी यीशु के उक्त कथन का समर्थन करते हैं एक सूफी संत ने अपना एक पैर स्वयं की स्वयं ही काट डाला जब उनसे पूछा गया आपने ऐसा क्यों किया उन्होंने कहा मैं अपनी कुटिया में ध्यान कर रहा था तभी मैंने एक स्त्री को सामने से गुजरते हुए देखा प्रलोभन प्रलोभनवत जैसे ही मैं अपनी कुटिया से बाहर निकला मेरी अंतरात्मा ने मुझे आगाह करते हुए चेताया कि मैं भगवान के स्थान पर शैतान का अनुसरण कर रहा हूँ मैंने अविलम्ब उस पैर को काट डाला जो इस दुष्कृत्य हेतु पहले आगे बढ़ा था महानतम सूफी संतों में एक रबिया ने कभी विवाह नहीं किया था यद्यपि उन्हें इसके लिए अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया तो उनका उत्तर अत्यंत सरल था मैं अपने खुदा की दासी हूँ यह प्रश्न उन्हीं से पूछ लीजिए भारत ने निस्संदेह ब्रह्मचर्य की परंपरा से ओतप्रोत है भारतीय शिव अर्थात महादेव की पूजा करते हैं जो काम पर विजय पाने वालों में महानतम है उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया था यद्यपि वे विवाहित हैं परंतु आत्म में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता उनके बाद महान भीष्म पितामा आते हैं जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन का प्रण लिया और इसे कठिन परिस्थितियों में भी निभाया जैन पुराण वैवाहिक जीवन में भी ब्रह्मचर्य की प्रेरणा एवं अद्भुत कथाओं से परिपूर्ण है इसी संदर्भ में एक कथा है एक गृहस्थ साधुओं को पुण्य प्राप्ति हेतु भोजन करवाना चाहता था जब उसने मठ प्रमुख आचार्य से इस विषय में प्रार्थना की तो उन्होंने एक धनी व्यक्ति के पुत्र और पुत्र को भोजन करवाने को कहा जो एक सौ साधुओं को भोजन कराने के पुण्य के बराबर फलप्रद होगा इसका कारण पूछने पर आचार्य ने इसका रहस्य उजागर करते हुए कहा विवाह के पूर्व से ही उक्त वर वधु एक पवित्र जीवन यापन में रुचि रखते थे वधु अपने आध्यात्मिक गुरु के पास गई और उनसे पूछा कि विवाहित रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का अल्प मात्रा में ही सही पालन किया किस प्रकार करें उसके गुरु ने ने उसे महीने के कृष्ण पक्ष में भरतने का परामर्श दिया और उस लड़के ने वैसा ही करने की शपथ ले ली इसी प्रकार उसके भावी वर ने भी अपनी भावी पत्नी के अभिप्राय को जाने बिना एक अन्य आध्यात्मिक गुरु से मिलकर शुक्ल प्रथम ब्रह्मचर्य पालन की शपथ ले ली जब उन दोनों का विवाह हुआ तब वे एक दूसरे के द्वारा ली गई शपथों से अवगत हुए और उन्होंने साथ रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन कर एक दूसरे का सम्मान किया यह प्राचीन कथा श्री कृष्ण एवं श्री माँ शारदा देवी के पवित्र संबंधों का स्मरण करा देती है जो महीनों तक एक ही सैया पर सोए तथापि उनमें देह बुद्धि का लेस मात्र भी उदय नहीं हुआ श्री रामकृष्ण किसी भी स्तर पर प्राचीन आचार्यों साधु संतों और आध्यात्मिक साधकों से कम नहीं थे वे नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद सहित अपने भावी सन्यासी शिष्यों पर अत्यंत तीक्ष्ण दृष्टि बनाए रखते थे यहां तक कि नरेंद्रनाथ की एक अन्य महान गृह शिष्य गिरीश चंद्र घोष से घनिष्ठ मित्रता को बढ़ावा नहीं देते थे क्योंकि गिरीश ने अपने पूर्व जीवन काल में अत्यंत उल जीवन व्यतीत किया था और उस अनैतिक जीवन के चिन्ह तब भी उनमें विद्यमान थे श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी सन्यासी शिष्य प्रमाद वश किंचित मात्र भी कलंकित हो कहा जाता है कि एक बार स्वामी विवेकानंद ने ध्यान करते समय काम के वेग का अनुभव किया उसी क्षण वे पास ही धड़कते हुए अंगारों पर जा बैठे समय लगा था हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद पूर्ण रूपचर्ये पातंज योग सूत्र में कहा गया है यदि कोई व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा बारह वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करे तो वह वीर लाभ अर्थात अद्भुत तेज और विशाल इच्छा शक्ति अर्जित कर लेता है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ वह अपने कथन द्वारा दूसरों का विश्वास जीतने की अनूठी शक्ति प्राप्त करता है विश्व धर्म महासभा में बोले गए स्वामी विवेकानंद के प्रारंभिक वचनों मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों के अद्भुत प्रभाव का यही रहस्य था ब्रह्मचर्य मानवता पर अद्भुत नियंत्रण प्रदान करता है स्वामी ब्रह्मानंद के अनुसार ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम तपस्या है आधुनिक समय में महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य के महानतम पक्षधर रहे गांधी जी का विचार इस विषय में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गृहस्थ होते हुए भी, भी उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन की शपथ ली और सफलतापूर्वक उसे निभाया अपनी आत्मकथा में उन्होंने ब्रह्मचर्य पर दो अध्याय लिखे हैं गांधी जी ने सभी नैतिक मूल्यों को साथ सत्य के साथ संयुक्त किया है उनके अनुसार सत्य और अहिंसा के ठीक ठीक अभ्यास हेतु ब्रह्मचर्य आवश्यक है इसके अलावा उन्होंने सामाजिक जीवन में भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता का अनुभव किया एवं अन्य इंद्रियों विशेषकर जिहवा एवं आहार संबंधी अपने नियंत्रण के अनुभवों को ब्रह्मचर्य पालन में सहायक बताया है दूसरा काम वासना पर विजय एवं ब्रह्मचर्य के महत्व के विषय में विश्व के धर्मों का दृष्टिकोण हमने देखा अब संक्षेप में कामुक्ता के जैविक या शारीरिक एवं सामाजिक विकास का अध्ययन करें मनुष्य मात्र में जे जी जीविशा और काम वासना ये दो मूल प्रवृत्तियाँ सबसे अधिक बलवती होती है डार्विन के अनुसार हमें ये मूल प्रवृत्तियाँ अपने आदि पूर्वजों से वंशानुक्रम से प्राप्त हुई है काम प्रवृत्ति का मूल हम सबसे आदिम सरलतम और बहुकोश की पैतृक जीवाणुओं में पाते हैं जिनमें यह लैंगिक प्रजनन प्रणाली अलैंगिक अमीबा से क्रमिक विकास के द्वारा विकसित हुई लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है और जब उसकी कामुक प्रवृत्तियाँ अन्य सामाजिक प्रवृत्तियों के साथ संघर्ष करती है तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं प्राथमिक मानव समाज में जॉन साथी के लिए प्रतिस्पर्धा सामाजिक विघटन के प्रमुख कारणों में से एक था जिसका समाधान विवाह प्रथा के प्रारंभ एवं क्रमशः परिष्करण एवं पवित्रीकरण द्वारा हुआ नियमों और विनियमों और सहायता से कामोद्वेग पर अंकुश लगाना वस्तुतः सभी मानव समाजों में एक मानदंड बन गया इनका विभिन्न विधियों एवं धन द्वारा पवित्रीकरण किया गया उसी समय मानवों ने पाया कि यदि कामोद्दीपक मानसिक शक्ति को उच्च दिशा की ओर प्रवाहित किया जाए तो वे उच्चतर आध्यात्मिक चेतना की प्राप्ति कर सकते हैं जो उनके जीवन में अत्यधिक पूर्णता और आनंद प्राप्ति में सहायक होगी इस प्रकार मनुष्य पशुवत व्यवहार अर्थात आहार निद्रा भय और मैथुन से ऊपर उठकर काम को जीतने का प्रयत्न करने लगा